शो कुचाल सब कह नी की भी समझी जीवन जी की न तरु लखन सिया राम हरि मरत सब लोग कुरोगा राम कृपा अब रे भई गुण दगोहारी भेटत भुज भरे भाई भरत सो राम प्रेम रसो कहिन परत सो वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा हाय हाय करके मर ही जाते श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुरदायक हितकारी और रक्षक बन गई श्री राम जी भुजाओं में भर कर भाई भरस से मिल रहे हैं श्री राम जी के प्रेम का वह आनंद कहते नहीं बनता धीर धुरंधर धीरज त्यागा बारिज लोचन मोचत बारी देख दसा सुर सभा दुखारी मुनगन धुर धीर जनक से ज्ञान अनल मन से कनक से जे बिर निर्लप उपाये पदुम पत्र जिमें जग जल जाए तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया वे कमल सदी नेत्रों से प्रेमाशुओं का जल बहाने लगे उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सलीखे धीरधुरंधर जो अपने मनो को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके हैं जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह हैं जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार वे जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए जहा जनक गुरगति मति भोरी प्राप्रित प्रीति कहत बड़ी बरनत रघुबर भरत भी योगु सुन कठोर कभी जान लोग सो सको चरसु अक सुवानी समो सदे हु सुमर सकुचानी जहा जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे वह संकोच रस अकथनीय है अतएव कवि की सुन्दर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सखचा गई भरत जी को भेटकर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया फिर हर्षित होकर शत्रुन जी को हृदय से लगा लिया सेवक सचिव भरत रुख पाए निज निज काज लगे सब जाए सुनि दारुण दुख दो समाजान लगे चलन के साजन प्रभु पद पदुम मुनि तापस बन देव निहरी सब सन बहोरी बहोरी सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया वे चलने की तैयारियाँ करने लगे प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले मुनि तपस्वी और वन देवता सब का बार बार सम्मान करके उनकी विनती की लख नही भेट प्रणाम कर धूर चले सेमय सुनी सकल सुमंगल मोर फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः लेट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले